दीप सदा धरपल्लव पानो उत्तम समल्ली कंदर स्फुशी नोत्तमी शुकोल नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्या तत् जय मुदी वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य त्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु कलणाबुराशे हे रूप ऊपुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुर मन दयाम द्रात तुलसी यत्र, यत्र पुराण कानम युराण पठनम तत्रिह तो हरि सांद्रानंदपयोध मंथजनित सदभक्त गोष्याशत वृंदेन तुच्यत प्रति ठीक है श्यामृतम कंचन गुरे हरिला आप बिराज अच्छा ठीक है ठीक है मैं देख लूंगा जैसे जा, वो बराज जैसे जैसल कुल जैसल कुल परम शिष्य राधा रस्वधाम श्लोक है उनतीस या तीसवा कहीं तीसवा है कहीं उन्तीसवा मंगलाचरण को लो तो तीसवा वैसे उनतीसवां श्री किशोरी जी की अपूर्व मधुरमा उस मधुरमा ने जब सखी के हृदय में मंजरी के हृदय में अपना अपूर्व प्रभाव डाला उस प्रभाव की अतिशहिता में श्री प्रिया जी का यथातथ स्वरूप वर्णन करना तो पीछे छूट जाता है और उस प्रभाव ने जो एक बिंब हृदय में बनाया उस बिंब का कवि वर्णन करने लग जाता है तो जहां छाया प्रधान हो जाती है और रूप पीछे छूट जाता है यह मुख्य रूप से काव्य का एक मार्मिक पक्ष होता है वर्णन करने की जो शैली है वो कई प्रकार की होती है एक शैली होती है जिसको हम संवाददाता शैली कहते हैं निरूपण करने वाली शैली उसमें अपने व्यक्तित्व को छुपा के रखा जाता है और जो जैसा वस्तु है उसकी रिपोर्टास के रूप में उसको वैसा का वैसा प्रस्तुत कर दिया जाता है तो जो रिपोर्टर होता है वो उसकी एक दृष्टि अलग होती है और कवि की दृष्टि अलग होती है रिपोर्टर अपने व्यक्तित्व को कहीं असंपृप्त रखते हुए जो वस्तु है उसको यथातत उसकी सूचना प्रदान करता है उसकी उसको नोटिस देता है परंतु एक कवि जो वस्तु है उसकी ओर उसका ध्यान नहीं रहता है उसका ध्यान होता है कि उस वस्तु ने उसके ऊपर जो प्रभाव डाला उस प्रभाव को वो कैसे प्रस्तुत करे और ये हम श्री राधा सुधान दिधी में बराबर देख रहे हैं प्रारंभ से कि वहां पर श्री किशोरजी की महिमा का किशोरीजी की अपूर्व मधुरिमा का वर्णन करने के लिए कवि जो प्रभाव ग्रहण करता है उस प्रभाव को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है कि नंद सूनु संजीवनी राधा रानी नंद कुमार की संजीवनी है राधारानी की बात गई राधारानी एक तरफ विराजमान है उनको माथे पर रख करके कहीं सामने विराजमान कर दिया दर्शन कर रहा है परंतु वर्णन कर रहा है वो उस प्रभाव का राधा रानी का वर्णन न करके राधा रानी के प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है और प्रभाव को ग्रहण किया जा रहा है इसी तरह से वो वर्णन कर रहा है कि श्री राधिका तो पांचवा जो श्लोक है उसमें कही वर्णन किया था कि नंद सोनू संजीवनी श्री राधिका नंद सोनू की संजीवनी होकर के बिराज है अभी तो नहीं नहीं नहीं अभी हुआ है।, है, है अरे भैया वहां पे एक वो प्रूफ तैयार है मैंने वो, वो, वो मेरी जो पुस्तकें रखी है न? वहां में एक माने प्राकथन को प्रूफ है आठवें खंड को आठवें खंड के प्राकथन का रूप है उसको देवेदन दे दे। तो कर रहा था कि होकर के भी विराजमान है इसी तरह से छठे स्टोक में कह रहे हैं कि रस सिंधु सार है श्री राधिका का वर्णन न होकर के रस सिंधु की सार कैसे है इसका वर्णन किया गया मैंने प्रभाव वर्णन किया गया इसी तरह से आठवें श्लोक में कहीं वर्णन कर रहे हैं कि श्री राधिका राधा विधान दिव्य निधान मस्ति। वे कोई अद्भुत निधि है अद्भुत खजाना है तो ये राधिका है ऐसा वर्णन नहीं किया जा रहा है रिपोर्टता एक अलग चीज है और वस्तु का जो प्रभाव है उस प्रभाव को कभी जिस तरह से प्रस्तुत करता है वो मार्ग में होता है तो श्री राधिका का जो राधिका है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं ऐसा ऐसा न कहकर के वो कहता है कि ये रस राधा नाम करके कोई दिव्य खजाना है तो श्री राधिका को खजाने के रूप में एक निधान एक निधि एक अपूर्व रत्नागार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है इसी तरह से कभी सिंह करते हुए विरग्जता का सिंधु अनुराग का सिंधु बात्सल्य का सिंधु लावण्य का सिंधु छवि का सिंधु रूप का सिंधु मैं यानी कितने सिंधुओं का सत्र में श्लोक में वर्णन कर देते एक श्लोक में तो बिंब प्रधान नहीं है उसकी छाया प्रधान है पृथ्वि प्रधान है ये काव्य की का एक अद्भुत विशेषता है ऐसे ही श्री राधिका सुर तरंगिणी गंगा है ंगिणी है जो बिलास उसमें ही रंग ग्रहण करने वाली उसमें ही निरंतर निरंतर बिलास करने वाली होकर के वे विराजमान है कभी सार, सार करके निचोड़ का भी निचोड़ करके श्री राज का विराजमान है इस तरह से श्री किशोरी जी की मेहमा का वर्णन करता है करने लगता है लावण्य की सार होकर के विराजमान है रस की सार हैं सुख की सार हैं करुणा की सार है पच्चीसवा श्लोक वे छवि की सार हैं रूप की सार हैं विदग्धता की सार हैं रथकेल की सार हैं अखिल सार सारे अखिल सार की सार होकर के विराजमान है और कभी मणि के रूप में उनका वर्णन करने लगता है कि वे चिंतामणि होकर के विराजमान है छब्बीसवा श्लोक पिछले प्रसंग का वे चिंतामणि होकर के विराजमान है वृजनागरियों की चूड़ामि होकर के विराजमान है ब्रश्वान बाबा की कुलमणि होकर के विराजमान है श्री श्याम सुंदर उनके हृदय में जो कामना है उनको शांत करने वाली मणि होकर के काम वर शांत मणि होकर के वे विराजमान हैं वे की भूषा मणि होकर के विराजमान हैं और मेरे हृदय की संपुट मणि होकर के राधारणी विराजमान तो कितना मार्मिक है कि वस्तु का वर्णन करते समय वस्तु हो जाए पीछे वस्तु केवल पृष्ठभूमि में रहे केवल आधार में रहे और उस वस्तु ने जो प्रभाव डाला है उस प्रभाव को बड़े मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया जाए और जहां वस्तु ने कोई प्रभाव डाला तो उस प्रभाव को कहीं ग्रहण करने के लिए उसको अभिव्यक्त करने के लिए कवि के पास में कोई दूसरा साधन होता नहीं है तब तो वो अनेकों बिंबों को ढूंढने लगता है इमेजेस को ढूंढने लगता है और उन इमेज के माध्यम बहाने वह अपने हृदय के उस प्रभाव को कहीं प्रस्तुत करता है श्री राधारणी ने जब प्रभाव कवि के हृदय में डाला तो वो कहने लगता है चिंतामणि मेरी जितनी भी चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए श्री राधिका चिंतामणि होकर के विराजमान है और जैसे चिंतामणि परिणाम होकर के स्वयं में कोई विकार आता नहीं है और वह फल को उत्पन्न करने वाली हो जाती इसी प्रकार श्री राधिका स्वयं तो रसमय होकर के विराजमान है परंतु तो उनका जो अपूर्व वैभव है ऑपुलेंसेज हैं, वे भक्ति की जितनी भी अन्य अभिलाषा और सारा महिमा उसको पूरा करने वाली होकर के विराजमान है इसीलिए रसिक शास्त्रों ने रसशास्त्रकारों ने कहा कि ज्योति फुहारो कुंज को ब्रह्म सुप प्रकाश कुंज से अपूर्व ज्योति का फुहारा निकल रहा है और उसी का नाम ब्रह्म है उस ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हो गया अब कहा राधारणी रा और कहा सृष्टि ये हो रही है कि महातत्व उत्पन्न हुआ और महातत्व से अहंकार हुआ और अहंकार के तीन भाग हुए और सात्विक अहंकार से मन हुआ राज से इंद्रिया हुई और तामस अहंकार से पंच महाभूत उत्पन्न हुए और फिर इनको मिलकर के फिर जो महातत्व है उसमें ही कहीं क्रिया शक्ति प्राण शक्ति उसमें ही ज्ञान शक्ति और उसमें ही ध्रुव शक्ति ध्रुव विज्ञान क्रिया तीन शक्तियां महत्व में आकर के विराजमान हुई और उनके विस्तार रूप में सारा विस्तार हुआ वो सृष्टि का प्रकरण एक तरह श्री राधानी का मूल जो स्वरूप है वो वर्णन नहीं है परंत ज्योत फारो कुंज को ब्रह्मता प्रकाश श्री नुकुंज में प्रिया लाल उनकी अपूर्व ज्योति प्रकट हो रही है और वो ज्योति ही ब्रह्म होकर के प्रकट हो गई और उस ब्रम्म के द्वारा सब कुछ उसमें ब्रह्मवती जो व्यापक होकर के विराजमान है उसका नाम ब्रह्म सब वस्तुएं उसमें आ गई तो श्री राधा रानी के ऐश्वर्य का वर्णन न करके के साथ में ऐश्वर्य की जो कहीं प्रवृत्ति जलाशय आ रही है उस प्रवृत्ति के प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए कह दिया चिंतामणि भक्ति की जितनी भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को भी श्री नंद निश्री किशोरीजु पूर्ण करने वाली हैं इसी तरह से कह दिया खलत श्री किशोरिजु के चरण के नूपुर से कोई अपूर्व ध्वनि हो रही है वो ध्वनि ही शब्द ब्रह्म हो गया और शब्द ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हुआ शब्द ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मा ब्रह्मा का तात्पर्य है कि ब्रह्मा ने कहा आकाश वो आकाश प्रकट हो गया ब्रह्मा ने कहा वायु और वायु प्रकट हो गई ब्रह्मा ने कहा अग्नि अग्नि प्रकट हो गई ब्रह्मा ने कहा जल रस प्रकट हो गया ब्रह्मा ने कहा पृथ्वी पृथ्वी प्रकट हो गई तो जो भगवत शक्ति है उसने शब्द के माध्यम से सब कुछ वस्तु तो प्रकट कर दी तो अक्षर ब्रह्म श्रीमद भगवत गीता के पंद्रहवें अध्याय में जिस अक्षर ब्रह्म का अनुरूपण किया गया वो अक्षर ब्रह्म तो द्वाम्य पुरुषों के दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षठ पुरुष एक अक्षर पुरुष क्ष पुरुष जो है वो क्षर सर्वाणुभूतानी जितने भी पंच महाभूत पंच महाभूतों के बेकार वे सब हो गए क्षर और अक्षर ब्रमकोल हो गया बोल तो और इस क्षण और अक्षर इन दोनों से परे होकर भी एक वस्तु विद्यमान हुई वो परे वस्तु कौन सी है बोले मैं पुरुषोत्तम तस्मात्मती तो हम अक्षराध अचोत्तम अतो उसमें लो के वेदे चौथा पुरुषोत्तम मैं पुरुषोत्तम होकर के विराजमान तो श्री किशोरी के जो पुरुषोत्तम स्वरूप है उस पुरुषोत्तम स्वरूप का भी कहीं निरूपण करते हुए और उस पुरुषोत्तम स्वरूप का सार क्या है पुरुषोत्तम स्वरूप का सार है माधुर्य और उस माधुर्य का वर्णन करते हुए माधुर्य के साथ में कहीं लगामन के रूप में जो ऐश्वर्य यादिक हैं उन ऐश्वर्यादिक का भी वर्णन करता है और उसका निरूपण करने के लिए उसे किसी बिम्ब की जरूरत पड़ती है किसी इमेज की जरूरत पड़ती है और उस इमेज को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक मणियों का रूप रूपक वो प्रस्तुत करने लगता है कि चिंतामणि रानी चिंतामणि होकर के विराजमान है वे ब्रश्मान बाबा की कुलमणि होकर के विराजमान है श्याम सुंदर के हृदय में जो कामना है उन कामनाओं को शांत करने वाली वे शांति मणि होकर के विराजमान है वे अपूर्व रूप से मेरे हृदय की संपूर्ण मणि होकर के विराजमान है ऐसे श्री किशोरी जी की जो अपूर्व महिमा है वो किशोर जी की अपूर्व महिमा अद्भुत होकर के विराजमान है उनकी कृपा के द्वारा जो अधिकारी व्यक्ति हैं, उन अधिकारी व्यक्तियों को तो, तो रस की प्राप्ति हो जाएगी और जो अनधिकारी हैं उनको ऐश्वर्य दे करके तनका देंगे ग्रंथ का जो स्वरूप है वो ग्रंथ का स्वरूप मोहिनी स्वरूप है आज मोहिनी का शय मोहिनी का शय मोहिनी का स्वरूप है कि सांद्रानंद प्रयोधमथ जनतम श्री गोविंद लीला में गोविंद ब्रदावली में रूप स्वामी ने एक श्लोक दिया कि सांद्र सांद्रनंद प्रयोधमथ जनतन सांद्र आनंद का कोई समुद्र है और उस समुद्र को मथा गया तो उससे एक अमृत उत्पन्न हुआ वो अमृत क्या है अमृत है भावोल्लास मंजरी भाव से श्री प्रियालाल की सेवा मैं किशोरी जी की दासी हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य युगल को सुख देना है इसका नाम है भावुल्लास निष्कर्ष में यह भावुल्लास का स्वरूप है मंजरी का स्वरूप है किशोरी जी की दासी का और जीवन का लक्ष्य है युगल को सुख देना क्योंकि अपना सु में है न श्याम सुंदर में न प्रिया जी में है श्याम सुंदर प्रिया जी को प्रिया जी श्याम सुंदर को सुख देना चाहती है तो शांत प्रयोधम जनतम अब ये जो भावोल्लास उत्पन्न हुआ उसको सदभक्त गोष्याम कृपा मोहिन्या परिवेश कृपा ही मोहिनी हो गई अमृत उत्पन्न हुआ समुद्र मतने पर अब अमृत बटे कैसे अन्य अनधिकारियों के हाथ में नहीं पहुंच है इसलिए कृपा ही मोहिनी बनकर के प्रकट हुई कृपा मोहिन्या परिवेशितम रसमताम वृंदे नाभिता रसकों का जो वृंद है उनके बीच में ही इस रस को समर्पित करना है परंतु तो वो रस जब प्रकट हुआ तो वो पहुंच गया है अनधिकारी के हाथ में भी और अधिकारी के हाथ में भी तो अनाधिकारी से उसको छीन लेना है तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके असरो के हाथ में जो अमृत का घड़ा था उस अमृत के घड़े को उन्हें अधिकारी व्यक्तियों को देना है तो असुरों के पास में जाकर के मुस्कुराते हुए कटाक्ष करते हुए कभी ग्रीवा कभी भोंने नचा, नचा करके कभी हाव हाव हेला के द्वारा मुस्कान के द्वारा दैत्यों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और कहा कि मैं अमृत तुमको पिलाऊंगी पर पिलाया नहीं <स्थिया> उनको केवल मुस्कान मात्र प्रदान की, उनको केवल कटाक्ष मात्र प्रदान किए उनको पिलाया नहीं पिलाया किसको देवताओं को तो दैत्यों को मोहित करके देवताओं को रस को पिलाया इसी प्रकार जगत यदि श्री राधा रानी की आराधना करे तो जिस भावना से आराधना करे उस भावना से प्राप्त हो सकती है उनमें अपूर्व ऐश्वर्य विराजमान है जोत फो कुंजी को ब्रह्म सुप्रकाश ब्रह्म उसका एक प्रकाश मात्र है श्री प्रियालाल जिसमें श्री नुकुंज में विलास कर रहे हैं उस समय कोई अपूर्व सुगंध का उत्पन्न हुआ और तो वही ब्रह्म होकर के विराजमान हो गया ब्रह्मानंद होकर के विराजमान हो गया तो ऐश्वर्य जो है वो ऐश्वर्य वह मूल जो माधुर्य है उस माधुर्य का कहीं साइड प्रोडक्ट है ऐसा समझ लो वो मुख्य प्रोडक्ट नहीं है बाइ प्रोडक्ट है और उसके द्वारा जिनको तृप्त तो होना है उनको तो वो बात करके ताल दिया और जो मुख्य रस है रस कर सार सारे उस रस सार को श्री किशोर प्रदान करेंगी जो रसिक जन हैं उनको ही कृपा करके वो उस रस को विशेष रूप से प्रदान करेंगी सार, सार जो है सार का भी सार उसको भी श्री किशोरी जी को प्रदान करेंगे तो जगत के जितने भी सुख उनको त्याग करके ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त करना वो हो सार उसका भी सार हो गया भगवदानंद भगवदानंद का भी सार हो गया कृष्णानंद कृष्णानंद का भी सार हो गया श्री किशोरी जी का श्याम सुंदर का मधुर रस और मधुर रस का भी सार हो गया गोपी प्रेम और गोपी प्रेम का भी सार हो गया तब मादनाक्ष महाभाव तो जैसे छान करके छान करके छान करके फिर जो सार निकला उस सार का भी सार श्री राधिका हैं ऐसे ही श्री किशोरी जी की जो महिमा है वो जो माधुर्य है वो माधुर्य श्याम सुंदर को भी बरबस अत्यंत अत्यंत आकर्षित कर लेने वाला होकर के विराजमान तो इन प्रभावों को प्रस्तुत करते हुए आगे उन्तीसवें या तीसवें श्लोक में कह रहे हैं इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि अरुण छवि मनंत तरिल लता प्रौढ़ाग मद विवल चार मूर्तिम प्रेमास्पदाम ब्रिज मही पति तन महिष्यो गोविंद वन मनसताम निधाम राधाम छवि श्री किशोर जी की पीत अरुण छवि है अर्थात स्वर्ण कांति है तप्त कांचन गौरांगी पीत और अरुण पीला और लाल रंग दोनों मिलाए जाए तो सोने की जो कांति है वो सोने की सी कान्ति है पीत अरुणा वो भी तप्त कांचन तपा हुआ जो सोना है उसकी कांति में थोड़ा सा लालपन है परंतु अंत में वह अपूर्व से चमक जो है उसकी प्रधानता है ठंडा जो सोना है वो केसरिया रंग का होगा पंत तपा हुआ जो सोना है उसको ये देखें तो वो तप्त कांचन उसको देखें तो उसमें तेज की ज्यादा प्रधानता है रंग तो उसका चमकीला ही है पंत लाल मा थोड़ी सी पीत पीतमा थोड़ी सी दिखाएगी चमक ज्यादा दिखेगी तो पीत अरुण छवि वाली श्री किशोरी जी है तप्ता तप्त कांचन गौरांगी होकर वे विराजमान है अनंत तर लताभाम जैसे अनंत तड़ित अनंत बिजली चमक रही हो ऐसी उनकी शोभा है और बिजली का रंग प्राय गुलाबी होता है ध्यान से देखें तो बिजली का जो रंग है वो तो गुलाबी होता है अर्थात जहां अपूर्व गौर कांति चारों ओर प्रकट हो रही है तो प्रभाव को यथावत प्रस्तुत करने के लिए जो इमेज की जरूरत पड़ती है उन इमेजों को ढूंढने का कभी प्रयास करता है और उसके हृदय में जो भाव बनता है उस भाव का बहुत छोटा सा भाग उसकी कविता में कहीं प्रकट होता है इसलिए कला सर्वदा आंतरिक वस्तु है कला और कलाकृति दो अलग अलग वस्तु सौंदर्य विज्ञानियों ने निपण की क्रोसे जैसा जो विचारक है विदेशी उसने ये कहा कि जो कला है वह सर्वदा आंतरिक होती है उस कला का एक भाग कहीं कलाकृति के रूप में सामने दिखता है किसी वस्तु ने प्रभाव डाला प्रभाव को डालने के बाद में कल्पना के साथ में कहीं बिंबों को टटोला गया और बिंबों को टटोल करके एक बिंब हृदय में बना और उस बिंब जो हृदय में बना उसका भी बहुत छोटा सा भाग उसकी संगीत की स्वर लहरी में उसकी मूर्ति की शोभा में उसकी चित्र की शोभा में या उसकी कला की उसकी काव्य की भाषा में किसी तरह से वह छलक पड़ता है तो जो कलाकृति है वह तो हृदय की कला का एक बहुत छोटा सा भाग होता है जो अभिव्यक्त होता है एन, और ये कहा गया कि एक्सप्रेशन इज आर्ट अभिव्यक्ति ही कला है तो किसी वस्तु ने अपने हृदय में जो बिंब बनाया उसका बहुत छोटा सा भाग कहीं अभिव्यक्ति होकर के सामने प्रकट होता है और उसी को नूट कर रहे हैं कि पीता छवे अनंत तरल लता श्री किशोरी जी की जो अंग कांति अंग कांति का वर्णन चला है यहां पर किशोर जी की अंग कांति कैसी है तप्त कांचन गौरांगी शिवप्रिया जी की अंगकांति है और उस अंग कांति में तरल लताभाम बिजली की जो लता अनंत लताएं हैं अनंत बिजलिया जैसे एक साथ चमक करके कोई अपना प्रभाव उत्पन्न करें ऐसे श्री प्रिया जी के नख नख से अपूर्व कांति सामने प्रकट हो रही है प्रौढ़ाग मध निर्भल चार मूर्ति श्री राधिका प्रौढ़ अनुराग में डूबी हुई हैं अनुराग का तात्पर्य है सतत मान होने पर भी किसी वस्तु में नित्य नूतनता की प्राप्ति होना ऐसा जो प्रौढ़ुराग है सर्वदा प्रतिक्षण नई-नई रूप में जो अपने आप को प्रकट करे जिसमें रमणीयता विराजमान है रमणीयता का लक्षण ही रसशास्त्रकारों ने दिया कि क्षणे यद नवता मुफई तदेव रूपम रमणीयताया प्रत्येक क्षण में जो नवीनता उत्पन्न करे उसका नाम है रमणीयता वो रमणीयता शिप्रिया में विराजमान प्रौढ़ अनुराग जो है उस प्रौढ़ अनुराग में श्याम सुंदर की मधुरमा प्रत्येक क्षण इनको नव नव रूप में ही प्रकाशित होती है और मधविवल चार मूर्ति श्री प्रिया जी की परम सुंदर मूर्ति अर्थात श्री अंग का जो अपूर्व सुंदर गठन वह मधविहल हर सर्वदा सर्वदा प्रेम में विव्वल होकर के वे श्री किशोरी जो विराजमान हैं मद चार मूर्ति परम सुंदर मूर्ति होकर के विराजमान हैं जो निरंतर निरंतर मदमत्त करने वाला है और प्रेमास्त प्रदान ब्रिज महीपति तन महिष्या जो श्री ब्रिज महीपति नंदबाबा और उनकी महिषी श्री यशोदा इनके प्रेम की पात्र होकर के विराजमान स्नुषा प्रेम पुत्र बधु के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम की भी वे पात्री होकर के विराजमान हैं अब स्नुषा प्रेम में कहीं लालन है पालन है बात्सल्य है कभी श्रृंगार है कभी क्रीड़ा है कभी गमन और आगमन है ससुराल में आएंगे ससुराल से जाएंगे पीहर भी जाएंगे भाई तो गमन गमन भी जहां विराजमान है तो जैसे छह महीने शिव विश्वानंद ने श्री राधिका बरसा रहती हैं, छह महीने जावट रहती हैं, तो गमनागमन ये लीला भी जहां पर विराजमान है ऐसी गमनागमन की जो अपूर्व लीला है उस गमनागमन की लीला से युक्त होकर के स्नुषा प्रेम जो है उससे युक्त होकर के जिसमें लालन भी है जिसमें बात्सल्य भी है जिसमें अनुशासन भी है सबसे युक्त होकर के जो पुत्रवधु के प्रेम है श्री ब्री महिपति नंद और उनकी महेशी उनके लिए गोविंद भत्थ गोविंद की तरह ही श्री राधा का अत्यंत अत्यंत प्यारी हैं तो यहां पर श्री नंदबाबा माने यशोदा जैसी कहीं विश्व में कोई मां नहीं है नंदबाबा जैसा विश्व में कोई पिता नहीं सत्यताओं का आदर्श श्री नंद है सत्यताओं का माताओं के आदर्श श्री यशोदा है वे श्री नंद यशोदा भी जिन श्री भगवान नंदिनी के प्रति श्री राधिका के प्रति गोविंद की तरह से परम प्रीति रखने वाली हैं क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज होता है इसलिए पुत्र से भी बढ़कर के बढ़कर के जो पुत्रवध हुए स्नुषा है उसके प्रति प्रीति अत्यंत अत्यंत होती है ऐसी जो श्री संपूर्ण ब्रज की आश्रे होकर के प्रेम की पात्र होकर के विराजमान है मनस ताम निधाम राधाम उन श्री राधिका को राधा राधाम संपत्ति राध धातु संपत्ति के अर्थ में ही आती है संपत्ति की तरह से मैं अपने मन में छिपा करके रखता हूं रखती हूँ तो तो मन निधाम उन राधिका को एक निधि की तरह से एक मणि की तरह से मैं अपने हृदय में छिपा करके रखती हूँ ऐसे हे श्री राधिका आप मेरी संपत्ति हैं और इस दासी की सेवा को कृपा करके स्वीकार करें ये भाव तो एक जो बिंब है वो बिंब अपूर्व से प्रकट किया जा रहा है द्वारा पीतारोण छबिम जिनकी तप्त कांचन है तड़िल लताभाम बिजली के समान जिनकी अपूर्व श्वेत लालिमा से युक्त कांति चारों ओर अनंत बिजली के समान प्रकट हो रही है प्रौढ़ अनुराग माने नित्य नूतनता रमणीयता से युक्त होकर के जो विराजमान है और मध्य विभल चारु मूर्ति और मध में जिनकी सुंदर मूर्ति प्रेम के मध में जिनकी सुंदर मूर्ति सर्व विस्मृति पूर्वक विराजमान है मध का एक स्वभाव है कि अंग विस्मृति करके ता उत्पन्न कर देना ये मध का स्वभाव है तो मध विभवल चारु मूर्ति होकर के जो विराजमान है ऐसी जिनकी अंग कांति है चारु मूर्ति कहकर के ये दिखा रहे श्री अंग की संगठन वो अद्भुत होकर के विराजमान श्री अंग के संगठन के साथ साथ फिर वस्त्र आभुषों की शोभा वो और भी अधिक मधुर फिर उसमें भी भाव आए तो भाव और भी अधिक मधुर और भावों की जहां चेष्टाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति हुई वह कांति भी और भी अधिक मधुर तो रूप शोभा भाव कांति दीप्ति ये पांचों कर्मश अत्यधिक मधुर होकर के विराजमान हैं तो चार मूर्ति होकर के विराजमान मूर्ति का तात्पर्य है एक ही स्वरूप में कहीं चित्त अटक जाए जैसे और आगे की तो जहां मूर्छा आए उसका नाम है मूर्छ मूर्ति मूर्ति का तात्पर्य है कि कोई एक रूप माधुरी मानो मूर्छित होकर के एक छवि मूर्छित होकर के वही अटक गई है और आगे की चेष्टा जैसे रुक गई है जैसे कोई मूवी चल रही है और उसको बीच में रोक दिया जाए और स्टिल फोटोग्राफी जैसे हो जाए ऐसे ही मूर्ति का तात्पर्य है कि एक जो शोभा है वो शोभा में ही चित कहीं अटक करके रह जाए ऐसी प्रत्येक छवि प्रत्येक जो फ्रेम है वो जैसे अद्भुत होकर के विराजमान और उससे आगे हटने की इच्छा नहीं होती है प्रेमास्पदाम और वे श्री राधे राधिका नंदा और श्री यशोदा जी इनकी प्रेम की आस्पद होकर के पात्र होकर के विराजमान है गोविंद की तरह से परम प्यारी होकर के विराजमान है ऐसी उस परम निधि को मैं अपने हृदय में धारण कर रही हूं हे श्री किशोरी जी आप कृपा करके अपनी रूप माधुरी कृपा के द्वारा मेरे हृदय में स्फुरीत करती रहे ऐसी प्रार्थना कर चार मुकुटम नव चंद्र आर चंद्रके आरचित हारम उपा हरती वृंदाट भी नव निकुंज ग्रहादि देव्य श्री राधे के तब कदा भवितासी दासी निर्मा चार मुकुटम कब वो अवसर होगा कि मुझे आप ये सेवा प्रदान करेंगी कौन कह रही है जो लीला में प्रवेश कर चुकी हैं लीला के पात्र होकर के विराजमान हैं वे भी प्रार्थना कर रही हैं क्योंकि जैसे साधक अवस्था में हमारी तीन दशाएं हैं दशा वायुदशा दशा और अंतर दशा इसी प्रकार लीला प्रविष्ट जो व्यक्ति हैं उनकी भी तीन दशा जो लीला का परकर है तो जो मंजरी श्री ललताजी विशाखा जी श्री रूप आदि जो नित्य परकर हैं, उनकी भी स्थिति यह है कि वे भी कभी बाह्य दशा में अपने लीला के अपने परिवेश में वे भी ये प्रार्थना करती हैं कि मैं कब चार मुकुट की रचना करके सुंदर मुकुट की रचना करके हे श्री राधे आपको उपहार प्रदान करती हुई आपको धारण कराऊंगी श्री श्याम सुंदर माध्यम में एक लीला वर्णन की गई कि श्री श्याम श्री प्रिया जी उन प्रिया जी के रूप माधुरी का दर्शन करके जब उनके प्रिया का मान दूर हो जाता है और दोनों मिल रहे हैं उस समय श्री श्याम सुंदर ये चाह रहे हैं कि मैं प्रिया को अपने हाथ से सजाऊ और इतने में ही वृंदावन के जितने भी मयूर हैं वे कालज्ञ हो करके किस समय कौन सी चीज की आवश्यकता है ये विचार करते हुए तुरंत ही श्री बृंदा जी के पास में आकर के अपने पंखों को छोड़ देते मैगर और श्री वृंदा कहती हैं अहो इन पक्षियों की कालज्ञता का दर्शन करो श्याम चंद्र ने अभिलाषा की कि मैं मुकुट की रचना करूं प्रिया के मस्तक के ऊपर कोई दिव्य चंद्रक उसको धारण कर रहा और ये मयूर उस अभिलाषा के अनुरूप ही ठीक समय पर सारी सेवा उपस्थित कर रहे साधक का यह कर्तव्य है कि वह वस्तु का समर्पण करे दीक्षा के तीन स्वरूप हैं दीक्षा का एक स्वरूप है स्वीकृति दीक्षा का दूसरा स्वरूप है वो है निवेदन और दीक्षा का तीसरा स्वरूप है समर्पण स्वीकृति निवेदन समर्पण स्वीकृति किसको कहेंगे जैसे अभी वर बधु इनका विवाह हुआ नहीं है परंतु तो सगाई हो गई ये स्वीकृति है इसी तरह से नाम दीक्षा वह है मानो स्वीकृति अब दूसरी दीक्षा है वो है जैसे सप्तपदी हो गई लाजा हवन हो गया अब बधु वर, बधु वर हो गए जब तक नाम दीक्षा नहीं हुई रिचुअल पूरा नहीं हुआ है वो कर्म कांड हुआ है सप्तपदी का तब तक सप्तिक कहलाने के नहीं है। इसी प्रकार वैदिक मंत्र के द्वारा श्री गोपीचंद बल्लभ को अपने आप को समर्पित कर दिया अहमता और ममता इनको समर्पित कर दिया वह हो गया निवेदन निवेदन मंत्र हैं जितने भी दीक्षा के मंत्र हैं वे सब निवेदन मंत्र हैं अब निवेदन जब हो गया तो हम ठाकुर के सेवक हो गए जब ठाकुर के सेवक हो गए तो सेवक का यह कर्तव्य है कि स्वामी की इच्छा के अनुसार स्वामी की वस्तु को ठीक समय पर उसके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए घर में जो सेवक है उसको ये पता है कि मेरे मालिक सुबह साढ़े पांच बजे जॉगिंग के लिए बगीचे में जाते हैं वहां पर घूम करके वे साढ़े सात बजे पर लौट करके आते हैं लौटते ही वे गर्म दूध लेते हैं वे कुछ बदाम लेते हैं कुछ हलवा कुछ नाश्ता लेते हैं तो ठीक समय पर टेबल के ऊपर सजा करके वो रख देता है अब वो नौकर न तो दूध अपने घर से ला रहा है न वो मेवा अपने घर से ला रहा है ना वो नाश्ता हलवा अपने घर से ला रहा है सब सेठ जी की चीज है और उसको ठीक समय पर वह उपस्थित कर देता है इसी प्रकार जब हमने देह इंद्रिय आत्मा अंतकरण उनके सारे धर्मों को श्री गोपीजन वल्लभ को समर्पित कर दिया श्याम सुंदर को समर्पित कर दिया तो श्री श्याम सुंदर को जब जिस वस्तु की आवश्यकता है वो वस्तु को उनके सामने उपस्थित कर देना इसी का नाम है समर्पण निवेदन में हमने ये स्वीकार किया कि मारे अपने कान को मेटते हुए मरोड़ते हुए कि मारे बड़ी गलती हो गई इस संसार को हम अपनी संपत्ति समझ रहे थे ये संसार मेरी संपत्ति नहीं है ये संसार आपके द्वारा रचा गया है आपके लिए है परतु गलती से इसको मैं अपना स्वत्व समझ रहा था परंतु ये मेरी गलती थी हे श्री कृष्ण आप श्री अपूर्व रूप से निकुंज में श्री राधा मदन मोहन स्वरूप में विराजमान होकर के विराजमान हैं हे गोविंद आप श्री योगपीठ के अंतर्गत दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे अष्ट सखियों से सुसेमित होकर के विराजमान हैं। हे गोपी हे गोपीजन श्री गोपीनाथ, आप श्री में में उनके साथ रमण करते हुए आप विराजमान हैं इस प्रकार जो आप हैं उनके आपकी संपत्ति को मैंने इस देह और दैहिक को अपना करके समझा आज मैं आपको अपने आप को समर्पित कर रहा हूं ये हो गया निवेदन अपनी गलती का रेक्टिफिकेशन हमने अपनी गलती को सुधार लिया अब जब सुधार लिया हम श्री ठाकुर के एक्यूटेंस रोल में आगे उनके रजिस्ट्रेंट में उनके सेवक रूप में हम चले, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया तो हमारा जब रजिस्ट्रेशन वहां पर हो गया तब हमारा यह कर्तव्य है कि ठाकुर को जब जिस चीज की जरूरत हो उस वस्तु को हम उनको समर्पित कर दें। तो हे श्री वृंदावन की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों की महिमा यह कि जैसे ही श्री श्याम सुंदर के हृदय में कोई अभिलाषा उत्पन्न होती है वृंदावन के जितने भी मयूर वे तालज्ञ होकर के उसी वस्तु को शिवप्रियालाल के सामने उपस्थित कर देते हैं और श्री श्याम उस समय सखियों को आदेश देते हैं सखी कभी अपने हाथ से और कभी श्री श्याम अपने हाथ से निर्मा चार मुकुटम चार मुकुट उनकी रचना करके श्री के रूप में श्री श्याम को विराजमान करके के मखेश्वर श्री क्रिय्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमे हो करके आप विराजमान हो वंदना करते हुए जैसे उनकी महिमा का गायन करते हुए भी जब मुकुट उनके मस्तक पर समर्पित करते हैं ऐसे निर्माए चार मुकुटम वृंदावनेश्वरी के रूप में चार मुकुट की रचना करके नवचंद्र के उ, नवचंद्र जो है उनके द्वारा मुकुट की रचना करके और गुंजा भी आरचित सुंदर गुंजा जो है उन गुंजा के द्वारा सुंदर नव माला रचित हारम उपहारंती हार प्रदान करते हुए विराजमान है तो गुंजा की माला अपने हाथ से किशोर पो करके श्याम सुंदर को समर्पित करती हैं कभी श्री श्याम सुंदर प्रिया की माला को तो धारण करते हैं अपनी रंगा माला को श्री प्रिया के पास में पहुंचा देते अथवा स्वयं गुंजा के द्वारा श्री प्रिया को सजाते हुए विराजमान होते हैं तो गुंजा भी आरचित हारम उपहारंती उस हार को आपको उपहार रूप में भेंट के रूप में प्रस्तुत करती हुई वृंदाटवी कुंज ग्रहादि ग्रहादिदेव्या आप वृंदावन की नव कुंज की अधिदेवी होकर हो तो के विराजमान है अधि चोरी होकर के विराजमान है तो श्री जी कवि गुंजहार श्री श्याम सुंदर कवि निकुंज विलास में शिव को सिंहासन के ऊपर विराजमान करके स्वाधीन भर्त का श्री राधिका उनके अनुकूल नायक होकर के स्वयं विराजमान होकर के उनकी सेवा करते हैं और श्री कभी श्री श्याम सुंदर के लिए सुंदर जो गुंजामाल है वो गुंजामाल समर्पित करती हैं माला समर्पित बना करके दिए है कभी सखी ने उस माला को कभी श्याम सुंदर ने स्वयं ने बनाई प्रिया जी ने स्वयं ने बनाई उस माला को ऐसे सखियों की सहायता से प्रस्तुत करते हुए गुंजाभित हारण उपाह मैं आपको में प्रस्तुत करूंगी यहाँ पे श्री विदग्ध माधव की उस लीला की वो संकेत है जहां पर श्री किशोरी जी कभी श्री श्याम सुंदर के पास में प्रेम में विभल होकर के पत्रिका भेज रही हैं और उसके साथ में गुंज माल भेजी और श्री विशाखा पत्रिका लेकर के गई हैं श्यामचंद्र के कंठ में माला धारण की पत्रिका में लिखा हुआ है कि अरे चंचल भ्रमर ये कमल तेरी प्रतीक्षा में अपने मधु को विकीर्ण करती हुई विराजमान हो रही है परंतु तो तू क्यों चंपा की ओर अन्य अन्य जो मालती इत्यादि लताएं हैं उनकी ओर क्यों उन्मुख हो रहा है मान चंद्रावनी की ओर क्यों उन्मुख हो रहा है ऐसे जी ने कहीं शिवपुर में कोई अपने हृदय के भाव को जब प्रस्तुत किया श्याम सुंदर समझ रहे हैं अपूर्ण रूप से पंत तो मधुमंदर पास्ट में खड़े हैं बोले मेरे शरीर के मैंने बाल्यकाल से तुमको मन के निग्रह करने का उपदेश दिया परंतु तो हाय हाय मेरा सारा शिक्षा व्यर्थ गई तुम इन गोपिकाओं के भुरा भुराने में आ रहे हो बहकाने में आ रहे हो अरे मेरे शरीर के ब्रह्मचारियों के मुकटमणी होकर के साथी होकर के तुम विराजमान हो मेरी शिक्षा को तुम तहा भुला रहे हो इन गोपियों के चक्कर में मत पड़ो मत पड़ो और श्री श्याम सुंदर जान बूझ करके उस समय प्रिया जी ने जो गुंजमाल भेजी थी उस गुंजमाल को तो स्वयं धारण करते रहते हैं और उससे मिलती जुलती श्यामच ने जो माला भेजी हुई थी उस माला को आप यह कह कहकर के लौट लौटा देते हैं कि विशाखा ले जाओ ले जाओ अपनी माला हमें नहीं चाहिए रागेणम अपने सुकोरम सुवृत्तम अपी मोहदीर्ण मालिन््यम युवती नाम एवं हृदय नहीं गुंजाहार मिच्छा में हमको नहीं चाहिए तुम्हारा गुंजाहार जो रागिणम आपने सुकठोरम ये गुंजा लाल होकर के भी सुकोर है मुह उदीर्ण मालल्यम ये गोल है परंतु इसमें काला धब्बा है तो युवतियों के हृदय के समान ये जो गुंजा है इस गुंजाह को हम नहीं चाहते हैं, इसको ले जा ले जा ऐसा कह करके जिसमें बड़ी चतुराई के साथ में जैसे मुझे भ्रम हो गया है ये भ्रम सेवा है तो उस भ्रम के द्वारा के द्वारा भेजी गई जो गुंज माल है उसको तो स्वयं पहने रहते हैं और अपने गले में पहनी हुई पहले से जो रंगन माला थी उस रंगन माला को उतार करके श्री किशोरी जी को दे देते हैं शिव को दे देते हैं शिव वृंदा तुरंत आनंदित हो जाती है शिव तुरंत आनंदित हो जाती है कि लोग सखी के पुराणों की रक्षा करने के लिए मुझे अब महा औषधि मिल गई श्याम सुंदर की प्रसादी जो रंगन माला है लाल जो मोतिया की माला है मोतिया का जो फूल है लाल रंग का उसकी माला गुंजा माला एक सी लगती है ऊपर से देखने में तो मोती की माला तो रख ली आपने गुंजा की माला तो रख दी और मोतिया की माला श्री विशाखा जी को लौटा लो, दी तो इस प्रकार श्री विशाखा कभी राधिका की माला को श्याम सुंदर को समर्पित करती हैं, कभी श्याम सुंदर के द्वारा दी गई रंगन माला को श्री राधिका को समर्पित करके उनके प्राणों की रक्षा करती हैं। तो निर्माए चार मुकुटम सुंदर मुकुट की रचना करके नवचंद्रक से युक्त जिसमें सुंदर चौदोवा विराजमान है चंद मानी मयूर मुकुट जो है वो मोर का जो पंख है उसमें चंदा अपने आप ही होते हैं तो नवचंद्र से युक्त चार मुकुट की रचना करके गुंजाधे आरचित हारंती गुंजा के द्वारा जो हार है उस हार को समर्पित करती हुई तब वो अवसर होगा कि वृंदा भी नव नकुंज ग्रहादि देव्या वृंदावन नव नकुंज की जो अधिदेवी है श्री राधारा राधायणी का श्री राधे तब कदा भविताश्मी दासी मैं आपको वो भेंट प्रदान करूंगी श्याम सुंदर के द्वारा रचित वस्तु आपको प्रदान करूंगी और आपके आपकी दासी होकर के मैं विराजमान होंगी कब मुझे अपनी सेवा की प्रधानता देंगे एक बड़ी अद्भुत बात है कि सक्ष प्रीति की प्रधानता नहीं है प्रधानता हर जगह दास प्रीति की सखी गण भी दास्य भाव को ही ग्रहण करती हैं, वे सख्य भाव को ग्रहण नहीं करती हैं। तो श्री कृष्ण प्रेम गुरु लघु करे श्री कृष्ण प्रेम का ये अद्भुत स्वभाव है कि बड़े भी दास्य भाव करते हैं लघु भी दास्य भाव करते हैं जो छोटे हैं वे तो दास्य भाव करेंगे ही तो सब अपने हाथ से सेवा करना चाहते हैं किसी दूसरे के द्वारा सेवा करना नहीं चाहते हैं इसलिए दास्य भाव को ही स्वीकार कर रहे हैं कि सक्षायते मम नमोस्त नमोस्त नित्यम दासाये मम रसोस्त रसोस्त सत्यम दास्य में ही मेरा रस हो यह अभिलाषा कर रही हैं आगे कह रहे हैं संकेत कुंज मनपल्लव पल्लव मास्तरी तुम तत्त प्रसाद खलु तुम, संवाम शाम चंद्र मभिसारे तुम धृताशे श्री राधे राधिके मई विदेही कृपा कटाक्षम, संकेत कुंजम श्री श्याम सुंदर ने श्री धनिष्ठा जी के माध्यम से कहा कि उस कुंज में धनिष्ठा जी के उस कुंज में मैं, मैं जा रहा हूँ धनिष्ठा जी ने इस बात को कहीं कहा श्री बृंदा जी से और श्री सखी बृंदा जी से यह बात सुनकर के श्री राधिका को संकेत कुंज की ओर अभिसार करा रहे तो संकेत कुंजम जहां दुर्लभता है वहां ज्यादा प्रीति होगी इसे संकेत कुंजम अनुपल्लव मास्तरी तुम संकेत कुंज में सुंदर जो पल्लव है उस पल्लव का सुंदर शैया आसरण उनको बना रही है श्री किशोरी जी ने उस समय कहा सखी से कि अरे सखी रचय बकुल पुष्प ही तोरणम केल कुंज बकुल पुष्प से केल कुंज में सुंदर बंदरवार ऐसी कलात्मक बना के शाम सुंदर को देखते ही वे प्रशंसा करने लगे कि आह कैसी सुंदर कुंज सखी ने सजाई है तो बकुल केले कुंजे सुंदर जो इंद्रवर के दल हैं उनके द्वारा शैया जो है उन शैया की भी रचना कर शैया के पास में सुंदर शरवत का जो पात्र है जल का पात्र उसको स्थापित रख श्याम सुंदर जिस समय आए हरि अध्यह, अध्यय श्लाघ्यता तेरी कुशलता की करें। तो नव सर सिल संयम नव सुंदर कमल जो हैं, उन कमल जल से संया की रचना कर उपने शहनाते साध माध्यिक पात्रम शयन के पास में माध्यमिक पात्र को स्थापित कर सहचर हरे का श्री हरि तेरी कुशलता की तेरी सौंदर्य सौंदर्य बोध की तेरे सौंदर्य चेतना की तेरे चेतना वे प्रशंसा करें एस्टेसिक सेंस जो है उसकी श्री श्याम सुंदर प्रशंसा किए बिना नहीं रहे कि कितनी कुशलता के साथ में कितनी सौंदर्य बोध के साथ में ये सुंदर शैया की नुकुंज की रचना की है तो संकेत कुंजम अनु पल्लव आस्तुम संकेत कुंज को सुंदर नवीन पत्तों के द्वारा कमल पत्रों के द्वारा आस्त्री तुम मैं तैयार करूं तत्प्रसाद मभिता खल संब रितुम और मुझे विशेष रूप से श्री स्वामी ने जो आदेश प्रदान किया ये आदेश नहीं है इस प्रेम पत्तन की विशेषता है कि आदेश है कृपा आदेश ही है पुरस्कार और पुरस्कार देकर के किसी को टल टाल देना वो यह है दंड तो यहां निंदा हो जाए दंड और दंड हो जाए निंदा यहां आदेश हो जाए कृपा और किसी को आदर प्रदान करके एक कोने में बैठा देना वो हो जाए दंड सतत प्रसाद मविता शिवप्रिया जी ने सेवा करने के जो मौके मुझे प्रदान किए जो अवसर प्रदान किए उन अवसरों को प्राप्त करके मैं आनंदित हूं और उनके प्रसाद को कहीं छिपाती हुई विराजमान हूं जहां शिवप्रिया आनंदित होकर के कभी अपना हाथ देने कभी अपने हाथ अपने हाथ की कड़ा उतार करके दे बाजूवंद दासी को पहना देको जहां छपाती हुई मैं दीनता धारण करते हुए विराजमान हूं तो दासी के ऊपर स्वामी की जो कृपा है उस कृपा को कहीं मैं छपाती हुई विराजमान हूं यह अभिस की जो सेवा है वो कर रही है त्वाम श्याम चंद्र मभिशा तुम दत्ताशे, ऐसी ही श्री राधिक आपको श्याम सुंदर के पास में अभिसार कराने के लिए तीनों योगपीठों में काव में विराजमान होंगी प्रातकाल योगपीठ में जो गुप्त कुंड की योगपीठ है उसमें हाथ में फूल की खाली छवड़िया लेकर के दलिया लेकर के आप पुष्प चयन करने के लिए जा रही हैं और उस समय मैं छावड़ी लेकर के विराजमान हूं दलिया लेकर के विराजमान हूं और उसमें पुष्प इकट्ठी करती जा रही हूं मध्याहन काल में सूर्य पूजन के लिए आप जा रही हैं उस समय सूर्य पूजन की जितनी भी सामग्री है लाल चंदन लाल पुष्प गोहल के कमल के पुष्प पुष्पो भोग की सामग्री इन सब को लेकर के सूर्य पूजन के बहाने आपके साथ में जा रही हूं सायंकाल के समय आपके ऊपर चमर करती हुई और आपको मार्ग का निर्देश करती हुई कभी पीछे चमक करती हुई कभी आगे मार का निर्देश करती हुई मैं चल रही हूं तो श्री श्यामचंद्र के श्रीअस्त में किशोर जी को समर्पित करना यही सखी की सबसे बड़ी सेवा है सेवा है तो स्वाम श्याम चंद्र अभिसार है तुम श्री श्यामचंद्र के पास में तुम चंद्र का का अभिसार करने के लिए धृताशे अपने हृदय में अभिलाषा धारण करके मैं विराजमान हूं हे श्री के ये अवसर आप कृपा करके मुझे प्रदान करें ये जो अवसर है कि मैं श्याम सुंदर के श्रीहस्त में आपको समर्पित करूं और आपका अभिजा कराऊ तो प्रातः योगपीठ में पुष्प चैन के बहाने श्री प्रिया जी को ले जाना मध्यान्ह योगपीठ में आगे आगे श्री वृंदा जी मार्ग निर्देशन करती हुई चल रही हैं उनके आगे रंगदेवी सुदेवी चल रही है उनके आगे श्री चित्रा जी इंदुलेखा जी चल रही हैं, श्री बीच में श्री प्रिया जी हैं प्रिया जी के कुछ पीछे श्री विशाखा और ललता चल रही हैं, फिर श्री तुंग विद्यादि चित्रा जी वो जहा पीछे चल रही हैं, उनके पीछे श्री रूप जी चल रही हैं, मध्यान्ह में रूप जी ने अपने हाथ में पूजन की सामग्री ले रखी है सूर्य पूजा की और जो निशांत योगपीठ है जो योगपीठ है सायकालीन योगपीठ प्रदोष की उस प्रदोष योगपीठ में चमर करती हुई श्री रुकम चल रही है दोपहर में तो सूर्य पूजन के लिए और संध्या के समय श्री जो लीला है उसमें प्रदोष लीला में प्रदोष अभसार में रास के अभसार में चमर करती हुई पीछे चल रही हैं और उनके पीछे श्री परापर गुरु मंजरी गुरु मंजुरी नहीं गुरु मंजरी उनके पीछे परम गुरु मंजरी उनके पीछे ये नव मंजरी ये भी सेवा करते हुए संघ में चल रही है ऐसी सेवा करते हुए श्री सखी जो हैं वो सखी जहां चल रही हैं और उस समय मैं श्री राधिका को कब श्री श्यामचंद्र के श्री हस्त में समर्पित करूंगी ऐसे श्यामाचंद्र श्याम चंद्रम अभिसार है तुम आज शाम चंद्र को ये अद्भुत अलंकार है कल चंद्रमा श्याम होता है क्या <laughs> पर चंद्र श्री श्याम चंद्र जो है उनके ऊपर उनके पास में आपका अभिसार करने के लिए तो मैं आपको ले जाऊंगी चंद्र चंद शब्द का अर्थ होता है आनंद देने वाला चंद्र शब्द का शब्दार्थ होता है यथा चंद्रा। जो प्रहलाद करे उसको चंद्र कहते हैं। तो शाम होते हुए भी शाम का तात्पर्य साक्षात कामदेव होकर के वे विराजमान हैं। ऐसे कोई अद्भुत अलंकार कोई शाम चंद्र है उस श्याम चंद्र के पास में इसको अद्भुत अलंकार कहते हैं जहां अद्भुत उपमा या अद्भुत अलंकार उसको कहती है जहां जो वस्तु कभी प्राप्त नहीं है उसको जहां प्रस्तुत किया जाए उसको उपमान के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो शाम चंद्र जो है वो शाम चंद्र नहीं तो चंद्रमा शाम होता ही नहीं है परंतु यहां पर कामदेव रूपी चंद्रमा होकर के वे शाम श्यामचंद्र विराजमान है उनको अभिषार करने के लिए धृताशे कब अपने हृदय में आशा धारण करके मैं रहूंगी श्री वृन्दावन की रहनी ही कुछ ऐसी अद्भुत प्रकार की है कि उसमें सदा आनंदित होकर के प्रफुल्लित होकर के ही श्रीमद वृंदावन में रहना चाहिए तो धृता श्री किशोर जी की कृपा मिलेगी ये धारण करते हुए चार चीज तो मुख्य है ही है श्री वृंदावन में रहने के लिए लोग फिर अनुगत्य तीसरी चीज है कृपा और चौथी चीज है अपना स्वरूप फिर तो पांचवी चीज है वृंदावन में जब रहे तो हर्षित होकर के रहे झीकते हुए नहीं रहे तो छठी चीज जो है वो छठी चीज है कि श्री वृंदावन में अल्प भोजन इनको धारण करते हुए रहे और सातवी जो चीज है तो चार चीज तो मोक्ष ही है पांचवी चीज है हर्ष प्रसन्नता छठी चीज है अल्पभोजन और अल्पभोजन को धारण करते हुए और सातवी जो चीज है वो है शारी रूप में अपराध से यथासाध्य साध्य बचते नरअपराध होकर के निवास करें तो ये सात विशेष रूप से श्री वृंदावन की माने धाम का अपराध नहीं हो ब्रजवासियों का अपराध नहीं हो और प्रियालाल का अपराध नहीं हो नाम का अपराध नहीं हो इन अपराधों से बचते हुए श्री वृंदावन ने निवास करे उनके गुणगान को गा गाते हुए जाकी उपासना ताही की भावना ताही को नाम रूप गुण गाइये यह अन्य रसिक परपाटी वृंदावन तज अन जाइए जिसकी उपासना उसी की भावना उनको कैसे सुख मिलेगा और को नाम रूप गुण गाइए उनका ये नाम रूप गुण गाना है यही अन्य रसिक प्रपाटी है कि वृंदावन तज न जाइए श्री वृंदावन जो है उनकी ये जो रहने हैं इस रहनी को माने लोभ को धारण करके अनुगति को धारण करके जो कृपा है उस कृपा के बल को धारण करके और अपने स्वरूप को धारण करके वृंदावन में हर्ष पूर्वक रहते हुए अल्प भोजन करते हुए और अपराध से बचते हुए जो वृंदावन में निवास करेगा उसके ऊपर ने जल्दी से कृपा कर देंगे तो श्यामचंद्रम अभिशारे तुम धृताशय धृताशय कहकर के आप मेरे ऊपर कभी न कभी कृपा करोगे और इस गुयतम गोपनीय वस्तु को मुझे प्रदान करोगे श्री राधे के मैं विधे कृपा कटाक्षम हे श्री के मेरे ऊपर कृपा करके आप अपने कटाक्ष को कृपा के कटाक्ष को मेरे ऊपर प्रदान करें आगे कह रहे हैं दूर दूरात अपजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेश, साधन बरेश, चरम, निराशा, मेव, श्री राधिका चरण रेणु महम स्म बोले श्री राधिका की जो चरण रेणु है उसका मैं स्मरण करना चाहता हूं दूराद अप्य स्वजना सुखमर्थ को अपने दैहिक दे संबंधी बंधुओं को भी उनके प्रति जो आसक्ति है उसको भी दूरम दूर अपमन मोहन लाल सुखमर्थ कोटिम अपने स्वजन जो है उनकी अर्थकोटि स्वजनों को दूर करके और सुखम अर्थकोटिम अनंत अनंत जो सुख हैं उन अनंत सुखों को भी दूरम अपाश्यो दूर फेंक करके सर्वेश साधन वरेश चरम निराश और जितने भी साधन हैं उन साधनों से भी निराश होकर के साधनों की भी चिंता न करते हुए तब है श्री नुकुंज नागर की सेवा करने का अधिकार श्री विठलनाथ जी का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है भक्त हंस उसके मंगलाचरण में श्री विठलनाथ जी कह रहे वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं श्री विठल जी और पुष्ट मार्ग में तो प्रमुख रूप से जो पंचक हैं जैसे अर्थपंचक उन अर्थपंचक में पूजनीय होकर के विराजमान है जैसे हम गौरीगण श्रीमद महाप्रभु श्री नित्यान प्रभु श्री अद्वित प्रभु ये अर्थपंचक जो हैं श्री श्रीवास श्री गदाधर इनकी जैसे आराधना करते हैं ऐसे श्री पुष्ट मार्ग में श्रीमद् यमुना जी श्रीनाथ जी श्री बल्हचार्य श्री गुसाई जी और फिर श्री जितने भी भक्तगण हैं वैष्णवगण है, है? हाँ। श्रीनाथ जी आगे श्रीनाजी गाजी एक, एक चीज तो तो ये अर्थपंचक जो है वो अर्थवंशक प्रधान होकर के विराजमान है तो वहां पर श्री विठलनाथ जी भक्त हंस में कह रहे हैं मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा विधिव रमते निज भक्तेशु सम मेरे पुष्ट पुरुषोत्तम कौन है जिनकी मैं आराधना कर रहा हूं कि मंत्रोपासन वे मंत्रोपासना से भी परे होकर के विराजमान मंत्रोपासन मंत्रोपासन में गायत्री प्रभृति जितने भी मंत्र हैं उनके ऐश्वर्य में स्वरूप को भी छोड़ करके वे पुष्ट पुरुषोत्तम विराजमान है कृपा में जो पुरुषोत्तम है वे मंत्रोपासन गायत्री मंत्र इत्यादि जो हैं, उनसे दूर होकर के विराजमान है वैदिक तांत्रिक दीक्षा दि, वैदिक दीक्षा और तांत्रिक दीक्षा वैदिक दीक्षा में गायत्री आगे मंत्रोपासना में अन्य जितने भी मंत्र हैं उन सारे ऐश्वर्य की स्थापना करने वाले जितने भी मंत्र हैं वासुदेवाधिक मंत्र जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य विद्यमान हैं उनसे भी हटकर के समेस्त सर्वस्वम मैं जिनका निकुंज नायक का जिनका ध्यान कर रहा हूं वो मेरे निकुंज नायक कौन है जो मंत्रोपासन माने द्वादशाक्षर इत्यादि जितने भी मंत्र हैं उनकी उपासना से भी परे होकर के विराजमान वैदिक का तात्पर्य है गायत्री मंत्र तो गायत्री इत्यादि जो मंत्र हैं उनसे भी परे होकर के विराजमान है सब उनकी सेवा में अपने आप आ जाएंगे तांत्रिक दीक्षा देवी देवी और जो तांत्रिक मंत्र हैं अर्थात विभिन्न उपासना में पुराणों में आए हुए जो मंत्र हैं वैदिक तांत्रिक दीक्षा आदि दी। आदि शब्द के द्वारा अन्य जितने भी व्रत इत्यादि के हैं एकादशी जन्माष्टमी में व्रत इत्यादि को छोड़कर के अन्य जो व्रत हैं विभिन्न तिथियों के उन तिथियों से परे होकर के अस्पष्टों रमते निज भक्त उनसे अस्पृष्ट होकर के रस्म होकर के जो निज भक्तों के बीच में ही निज भक्त अर्थात श्री ब्रज गोपीकरण ब्रज उनके बीच में ही जो रमन करते हैं समेत सर्वस्वामी वे मेरे सर्वस्व पहला जो श्लोक है भक्त हंस का वो अद्भुत होकर के मने श्री नुकुंज नायक वे ही मेरे परम परम उपास्य होकर के विराजमान हैं ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि दू रात अपास्य स्वजन और सुख कोटिम स्वजनों को दूर करके कृष्ण संबंध को लेकर के ये स्वजन है उसको तो स्वीकार करेंगे अन्य जो स्वजन है उनको दूर हटा करके और अर्थ अर्थकोटिम माने धर्म अर्थ काम मोक्ष वैकुंठ ऐश्वर्य इन सब को अर्थ अर्थकोटि को दूर हटा करके श्री नुकुंज में श्री प्रियालाल की रसमयी जो राग रागमयी जो सेवा है उस राग रागमयी सेवा को मैं करते हुए विराजमान हूं अर्थकोटिम अर्थ में सभी पुरुषार्थ और सभी पुरुषार्थ में ऐश्वर्य जो भक्ति है उसको भी दूर हटा करके जो रसमी भक्ति है उसको ग्रहण करते साधन चरम निराशा और जितने भी अन्य साधन हैं उन अन्य साधनों में भी निराश होकर के माने जो पुरस् इत्यादि यज्ञ इत्यादि साधन हैं उनसे भी निराश होकर के श्री राग रागमयी प्रियालाल की जो नुकुंज की सेवा है अष्टकालीन जो सेवा है राशि रसमयी सेवा उस रसमयी सेवा को करते हुए मैं कब विराजमान होंगे साधन वरेशन वर्ष में सारे मंत्र जाप पुरस्कार हवन वृत इन सबका तीर्थाटन सबका निराश करते हुए वर्षंत में सहजा भुत सौक्ष सारंभ जो सहज अद्भुत सौक्ष सुक्के सार को ही निरंतर निरंतर सौक्ष धारम सुख धारा को निरंतर निरंतर बरसाने वाली जो श्री राधिका रूपी मेघ विराजमान हैं, जिन श्री राधिका के चरणों से अपूर्व कृपा की वर्षा हो रही है श्री राधिका चरण रेणु अहम स्मरामी उन श्री राधिका की चरण रेणु की मैं वंदना कर हूं रेणु कहकर के इन चरणों में ही भक्ति को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है ये रेणु कहने का रज कहने का रेणु कहने का तो रज की अपनी महिमा है और रज का तात्पर्य है प्रेम रज का तात्पर्य है उत्पादन का स्थल स्थल जितनी भी सृष्टि है वो सब रज की सृष्टि है रज नहीं हो तो एक घास की पत्ती पैदा नहीं हो सकती है सारी सृष्टि रज की सृष्टि है तो यदि प्रेम रूपी कल्प को प्राप्त करना है तो श्रीमत वृंदावन की रज श्री तुलसी थामे की रज श्री सेवा कुंज की रज श्री गोवर्धन की रज श्री राधा कुंड की रज श्री पावन सरोवर की रज उसके द्वारा ही तलक धारण करना पड़ेगा अन्यथा प्रेम का उदय नहीं हो सकता है रज के बिना कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता है तो रज का मतलब है रंगना रज का मतलब है उत्पत्ति स्थान रज का तात्पर्य है तीसरा अर्थ है रज का आवरण करना वृष्टि दृष्टि अर्थात अन्य सुखों को अन्य आकर्षणों को जो आवृत आवृत करके विराजमान हैं, ऐसे श्री राधिका चरण रेणु श्री राधिका चरण का हम स्मरण कर रहे हैं यह रेणु इतनी महिमाशाली है के दूरा तपस्या स्वजनान अपने स्वजनों को दूर किया और जो श्री नुकुंज के जो जन हैं हैं वे है, निज जन नहीं है व्यवहार के लिए व्यवहार जो है उसको निभाने के लिए भले परंतु वास्तविक जो आसक्ति है वो कहां है बोले श्री किशोरजी की दासियों के प्रति किशोर का जो परिकर है उसके प्रति ही मेरा अपना वास्तव में स्वजन वे ही स्वजन होकर के विराजमान है दूरात आपाशनान और सुखम अर्थ कोटि जितने भी सुख हैं उन सुखों को धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐश्वर्य वैकुंठ उन सबों को त्याग करके श्री नुकुंद का जो अपूर्व सुख है उस सुख को और सर्व साधन सर्वसाधन जितने भी अन्य साधन हैं मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा और विधि आदि शब्द के द्वारा यज्ञ इत्यादि जितनी भी विधियां हैं योग इत्यादि जितनी भी विधियां हैं उन सब को त्याग करके योग यज्ञ तप और मंत्रोपासना माने अन्य ऐश्वर्य मंत्र उनका प्रश्न उपासना माने ऐश्वर्य द्वारा प्राप्त साधनों से उनकी आराधना करना उपमाने निकट रह करके सा उसना उस तांत्रिक दीक्षा वैदिकी तांत्रिकी जो दीक्षा है वैदिकी दीक्षा में गायत्री तांत्रिकी दीक्षा में अन्य जो तांत्रिक दीक्षाएं हैं उन सबों को भी एक तरफ रख करके मेरे जो सर्वस्व हैं वे इन सब चीजों से अस्पृष्ट होकर के अलग होकर के विराजमान हैं ऐसे रसमय श्री श्याम सुंदर की मैं आराधना करूं सबका निषेध नहीं है परंतु उत्तमता में सब अपने आप पीछे छूटते हुए चले जाएंगे निंदा की दृष्टि से नहीं कहा गया है अपनी एकाग्रता की दृष्टि से ये बात कही गई तो साधन अन्य तप योग यज्ञ अन्य जितने भी साधन वृत उन सबों का त्याग करके रस्मई जो उपासना है उस रस्मई उपासना को धारण करते हुए मैं वर्षंत में अद्भुत सौक्ष धारा जो श्री किशोरी जो अपनी अपूर्व कृपा की धारा को निरंतर निरंतर बरसा रही हैं श्री राधिका चरणेणु मे श्री राधिका की चरणेणु की हम स्मरण कर और आगे कह रहे हैं वृंदाट भी प्रकट मनमत कोट मूर्ते हैं कस्य आप गोकुल किशोर निशा कर सर्वस्व संपुट स्तन कुंभ कुंभद्वयम स्मर मनो भ्रष्वान पुत्र अरे मेरे मन तू श्री भ्रष्वान पुत्री उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर और श्री ब्रष्वान पुत्री उन श्री राधिका को परम सुख अपनी स्वामी को परम सुख प्रदान करते हुए श्री श्याम सुंदर को परम सुख शाम सुंदर का सुख ही स्वामी का परम सुख है स्वामी के परम सुख में ही अपने सुख को एकमात्र विचार कर और उस समय श्री प्रिया जी के श्री चरण से लेकर के मस्तक तक जितने भी श्रीअंग हैं उन सबों का ध्यान किया गया इनमें रस शास्त्र की एक पद्धति है कि चरणों का विशेष रूप से ध्यान किया जाएगा चरणों का ध्यान करने के बाद में फिर कटी से ऊपर के जो श्रीरंग हैं उनका विशेष ध्यान किया जाएगा अन्य जो ध्यान है उनका विस्तार नहीं उनका विशेष रूप से ध्यान नहीं किया जाएगा उनका जो ध्यान है ये ध्यान योग में रसकों ने एक पद्धति बताई है कि श्री चरण से प्रारंभ करके फिर जो कटी से ऊपर के श्रीरंग हैं उनका ही विशेष रूप से ध्यान किया जाएगा अन्य जो अंग हैं उन सबों का श्रीजंघा गुल्फ घेंटू कटी श्रोणि कमर इन सबों का ध्यान केवल नाम मात्र से करने की पद्धति है इनका विशेष रूप से ध्यान करने की यह साधकों के लिए कहीं ये सीखने योग्य बात भी है कि उनका विशेष रूप से ध्यान करने की आदेश ले दिया गया श्री प्रिया के मुखमल का और चरण कमल का इन दो का ध्यान करने का विशेष रूप से आदेश प्रदान किया गया तो यहां पर श्री चरणों का ध्यान करते हुए जहां चरणों की वंदना की और उसका ध्यान करते हुए एक आएक साधन जो है वो श्री किशोर जी के रूप माधुरी जो कि श्री श्याम के बिलास की विशेष कुंज हो करके विराजमान है उन कुंजों का ध्यान करते हुए जो रसद कुंज है उस रसद कुंज का विशेष रूप से ध्यान कर रहे वो श्री श्याम को सर्वाधिक आकर्षित करने वाली हो करके विराजमान श्री महावाणी जी में निरूपण किया गया कि श्री किशोरी जी के और श्री लाल जी के श्री अंग में आठ कुंज विराजमान है पहली कुंज है रंगत रंगत कुंज का मतलब है प्रीति ये प्रेममय स्वरूप होकर के विराजमान प्रिया जी भी प्रेम में स्वरूप है और दूसरी श्री श्याम सुंदर भी प्रेम में स्वरूप है तो रंगत, रसद रहस्य वसुधात्मनि सुन विशद विचित्र अनूप अमृत कला अमृताधि कुंज मधि, बिहर सदा रस रस भूप आठ कुंज हैं शिवप्रिया जी के रंगत माने प्रेम जुगल सरकार के हृदय में प्रेम रसत का तात्पर्य है वक्षस्थल शिवप्रिया जी के लिए श्याम सुंदर श्याम सुंदर के लिए शिवप्रिया जी के वक्षस्थल रंगत रसत और बसुदा बसुधा का तात्पर्य है स्वास वो भी कुंज है शिवप्रिया लाल के हृदय की भावनाओं को स्वास के माध्यम से जैसे प्रकट किया जाए वैसा किसी दूसरे प्रकार से प्रकट नहीं किया जाता है अरुशन विषद विशद, विशद कुंज है कपोल लाल जी के प्रिया जी के विषद कुंज विचित्र अनूप विचित्र कुंज है श्रीचरण जंगा विचित्र और अमृतकला अमृतकला का मतलब है नेत्र कटाक्ष और अमृताधि कुंज मधि और अमृताधि माने आधार आधार अमृत ये कुंज जो है वो अष्ट कुंज अपूर्व रूप से विराजमान है जहां बेहरत सदा अधिपति धूप रसकों के अधिपति वे इन अष्टकुंजों में निरंतर निरंतर विहार करते हैं इनमें श्री स्वामी ये परम परम स्वामी जी के श्रीअंग में विराजमान लाल जी के श्रीअंग में विराजमान जो वक्षस्थल रूपी दिव्य कुंज हैं वे दोनों के चित्त को बरबस आकर्षित कर लेने वाली होकर के विराजमान और उन्हीं रसल कुंज का यहां ध्यान करते हुए श्री ग्रंथकार कह रहे हैं कि वृंदाटवी प्रकट मनमत कोट मूर्ते श्री वृंदावन में जो करोड़ मनमत जहां एक काल में उपस्थित हो जाए उनकी जो शोभा होगी वो शोभा है श्री श्यामचंद्र की श्री श्यामचंद्र कौन है कोट मनमत लजावन हारे होकर के वे विराजमान है साक्षात मनमत मनमथा तो वृंदाट भी प्रकट वृंदावन में प्रकट रूप से मूर्तमान होकर के मनमत कोट मूर्ति करोड़ मनमथों की शोभा जहां विराजमान है मान मुखाम साक्षात मन्मत साक्षात हो मान ऐसे होकर के किशोर हो ये चंद्रमा विराजमान है किशोर कौन बोले किम श्रोणती किशोर जो किसी की बात को नहीं सुने उसका नाम किशोर <laughs> किशोर किसी को सुनता है क्या अपने तो तो के भाव में अपने मस्ती में बंदर सदा रहे ऐसे ये श्री श्याम सुंदर ब्रज किशोर होकर के विराजमान है अथवा किम शीर्यते किशोर का तात्पर्य है जो मुरझाए नहीं सदा खिला हुआ श्री महावाणी जी में वर्णन किया गया मायरी डहड फूल गुलाब को ये डहडो फूल है सदा खिला हुआ फूल किशोर होकर के तो किम शीर्यते अथवा किम श्रोणती किशोर जो कभी भी मुरझाए नहीं जो किसी की बात को न सुने अपने निज आनंद में मनोराज्य में ही विचरण करता रहे उसका नाम किशोर है ऐसे गोकुलशोर निशा कर गोकुल के लिए किशोर निशाकर चंद्रमा होकर के विराजमान है ऐसे श्री श्याम सुंदर के लिए प्रियाजी का जो श्रीअंग प्रियाजी की जो रसद कुंज वक्षस्थल वे वक्षस्थल अपूर्ण से सर्वस्व संपुट एवं मानो की संपूर्ण संपत्ति एक जगह घनीभूत होकर के विराजमान हो रही है ऐसे श्री स्तन सात कुंभ कुंभद्वय श्री रसद कुंज रूप में श्री प्रिया के श्री अंग के ऊपर विराजमान जो दिव्य रसद कुंज हैं उन दिव्य रसद कुंज उनको स्मर कि वृषभान पुत्र की परम परम धन हो होकर के विराजमान है श्याम सुंदर के श्रीहस्ते में समर्पित करके श्री प्रिया और लाल इन दोनों को सर्वोत्तम सर्वोत्तम परम परम जो सुख है उस परम सुख को प्रदान करने के सौभाग्य को प्राप्त करूं ऐसे श्री प्रार्थना करते हुए विराजमान हैं रंगद सद रहस्य बसुदापुन अर्सुन विषद अमृत कला अमृताधि कुंज मध्य सदा अधिपति सदा सना विहार करते हुए अष्ट कुंजों में विराजमान है ऐसे श्री श्याम सुंदर को अष्ट कुंज में श्री प्रिया जी को श्याम के श्रेंग रूपी अष्ट कुंज में और श्री प्रिया को श्याम और श्यामचंदर को प्रिया के जो अष्टकुंज कुंज है उन अष्टकुंजों में सदा बिहार करते हुए कब मुझे यह स्व सर प्राप्त होगा इससे बढ़कर के श्री प्रिया लाल की सेवा करने का कोई दूसरा जो स्वरूप है वो दूसरा स्वरूप नहीं है श्री युगल सरकार की जय वृंदावन हरि लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री गो राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि भोलवंडावन बिहारी लाल की जय जय श्राधेश जय जय जो है ये के साथ नहीं नहीं राशि राशि रह, जो है विलासा। विलासा। वो बिलास राशि बिलास बिलास रास